परात पर ब्रह्म परमात्मा अव्यक्त ब्रह्म ईश्वर एकवाम बहुश्याम एक में से अनेक होने का संकल्प करते ही निर्गुण निराकार तत्वों को जताने के लिए शिवलिंग का संकेत हुआ निर्गुण निराकार का कोई अंत नहीं है सूक्ष्म शरीर मन के वेग से जाता है जैसे सूर्य के किरण चलता है तो एक लाख छियासी माइल की गति से एक सेकंड में भागता है यहां आठ मिनट में पहुंचता है, ऐसा विज्ञानियों का गणित बता रहा है लेकिन आपका मन आख की पलक खोलते ही सूरज तक पहुंच जाता है इस प्रकार मनोवेग से सूक्ष्म शरीर से विपश्चित ने एक शरीर के चार शरीर बनाए और चारों दिशा में गए फिर भी इस माया का अंत इस प्रकृति के रहस्यों का अंत पूरा नहीं पा सका हरि अनंत हरि कथा अनंत तो हरि की लीला भी अनंत है फिर भी उस हरि ने कृपा करके अनंत कथा अनंत लीला अनंत सामर्थ्य वान परमेश्वर सत्ता ने मनुष्यों के मंगल के लिए ऐसी ऐसी लीला की ऐसे ऐसे वरदान दिए और ऐसी ऐसी उपासना पद्धति बताई कि जैसे सुमेरु पर्वत मिश्री का हो और कीड़ी उसका अंत लेने जाए तो उसकी पीढ़ियां पूरी हो जाएगी लेकिन कीड़ी को खबर दे दे कि तू जहां है वहां थोड़ा सा चककर देख तो ये मिश्री का पर्वत पूरा मिश्री है ऐसे ही तू बाहर कितना भी खोजेगा बेटा तू अपने आप में आ जा तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे जो इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में है जैसे रात्रि को सपने की दुनिया तुम बना लेते हो उसमें गाड़ी मोटर मनुष्य खेत खली सब बन जाता है और उसी चैतन्य के खेल से चैतन्य की सत्ता से जड़ भी चीजे बन जाती और चेतन भी बन जाती है रेलगाड़ी जड़ है लेकिन चलाने वाला ड्राइवर और पैसेंजर चेतन है तो जड़ और चेतन तुम्हारे चैतन्य आत्मा ने बना लिया आप गंगा में स्नान करते हैं तो पुण्य होगा ये भावना अंदर में और गंगाजी है और गंगा जी बाहर देखती है कपड़े रखे किनारे कोई जेब कतरा उठा न जाए घड़ी और पैसे पड़े वो भाव अंदर में होता और गोता मारते हैं। तो स्वप्ने में भी अंदर बाहर होता है स्वपने में भी अपना पर्याय लगता है लेकिन जिसकी सत्ता से लगता है वो पहले था अभी है और स्वप्न टूटने के बाद वही रह जाता है ऐसे सृष्टि के पहले तुम्हारे शरीर के पहले जो था अभी जो है बाद में ही वो रह जाएगा शरीर एक स्वपना है संसार एक स्वप्ना है सुख एक स्वप्ना है दुख एक स्वप्ना है चीजें मिली है वो सपना है छूट गई वो सपना है लेकिन इससे जो प्रकाशित होता है वो परमात्मा आत्मदेव अपना है वही कल्याण स्वरूप है शिव स्वरूप है मंगल स्वरूप है दिल ने तस्वीरें हैं यार जबकि गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली ईश्वर प्राप्ति कठिन से कठिन है मनोवेग से भी कोई बाहर दौड़ते दौड़ते सृष्टि का सार या ईश्वर को खोजना चाहे तो संभव ही नहीं है और अंतर आत्मा में ले जाने वाला सत्संग और संत मिल जाए तो युद्ध के मैदान में अर्जुन कहता है नष्टो मोह सुमूर्ति लब्धवा मोह किसको बोलते हैं उल्टे ज्ञान को मोह कहा शास्त्रों ने वास्तविक में जो हम हैं उसको हम मैं जानते नहीं मानते नहीं वास्तविक में शरीर को ही हम मैं मान रहे हैं ये मोह है मोह सकल व्याधिन कर ताते उपजे पुनि भवशूला शरीर को मैं मानते और मिली हुई वस्तुओं को मेरा मानते इसी से भवशूल जन्म मरण चलता है तो आपकी इंद्रियों का से मन है और मन से भी ज्यादा शक्तिशाली और अंतरंग ईश्वर शिव के नजीक बुद्धि है और बुद्धि से भी अंतरंग आप है और आप ईश्वर के परम प्रिय आत्मा है आप बाहर कितना भी दौड़े हर रोज आपको अंतर्मुख होना पड़ता है इंद्रियों को मन को बुद्धि को पुष्ट होने के लिए अनजाने में भगवान के करीब हम आते हैं अगर उपासना और सत्संग के द्वारा हम उस भगवान तत्व को जाने तो शरीर और इंद्रियां तो रोज पुष्ट होती है लेकिन हम वही अभागे जन्म ने मरने वाले रह जाते हैं जब भगवत कृपा और सत्संग का सार समझ में आए तो पता चलता है की जन्म मृत्यु मेरा धर्म नहीं है जन्मता मरता है वो मैं नहीं हूँ सुखी दुखी होता है वो मन मैं नहीं हूँ बीमार और तंदुरुस्त रहता है वो शरीर मैं नहीं हूँ काला और गोरा होता है चमड़ा मैं नहीं हूँ मैं वह हूँ जहाँ वाणी विश्रांति पा लेती देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया ना छेड़ो मुझे यारों में खुद पे मस्ताना हो गया सतृप्तो भगवती वह अपने आप में तृप्त हो जाता है स अमृतो भवती अपने आप में आत्म अमृत में पूर्ण हो जाता है स तरती तर जाता है लोकांतरती अपने दर्शन और वचनों से समाज को तारने का सामर्थ्य उसका प्रकट हो जाता है ऐसा आत्मशिव सबका हृदय का, का अंतरात्मा बनकर बैठा है एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनि आध तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध और शास्त्र कहते जिसने व्रत उपवास अगले जन्म में अथवा इस जन्म में नहीं किया वो कुछ भी नहीं पाता है अशांति और खिन्नता में उसका जीवन जाता है जिसके जीवन में व्रत नहीं है उपवास नहीं है सत्संग नहीं है वो देखने भर को मनुष्य है मनुष्य रूपे मृगाश्चरंती जैसे मृग खाया पिया बच्चे पैदा कर और मर जाता है ऐसे आध्यात्मिक पुण्यायी के बिना जो निगुरे लोक भर जाते उनका जीवन पशु जैसा माना गया शिवजी कहते हैं उनकी माता धन्य है उनके पिता धन्य उनका कुल और गोत्र धन्य है जिनके हृदय में गुरु भक्ति है गुरु ज्ञान है धन्या माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद च वसुधा देवी यत्र गुरु भक्त और शिवजी ने पार्वती को कहा नास्ति ध्यानम समम तीर्थम गुरु ने मंत्र दिया ध्यान की विधि बताई आप आत्म का ध्यान करने की कला सीख लो ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं तीर्थ में तो शरीर स्नान करता है ध्यान में तुम स्वयं आत्म शिव में स्नान करते हो यज्ञ करने से वस्तु पवित्र होती है ध्यान करने से तुम स्वयं पवित्र होते हो बड़े आश्चर्य की बात है कि मनुष्य ने अपना लाखवा हिस्सा मुश्किल से विकसित किया है हमारी जो योग्यताएं और संभावनाएं हैं उसका लाखवा इस सामने विकसित किया और बुद्धिजीवी बन गए बुद्धि बेच बेच के जी रहे हैं कृष्ण इस बात का इनकार करते की बुद्धि जीवी मत बनो बुद्धि योगी बनो भजताम प्रीति पूर्वक बुद्धि योग तम ये नाम उपया जो प्रीति पूर्वक मुझे चाहता है उसकी बुद्धि में मैं मेरे अपने स्वरूप का योग देता हूँ कृष्ण कहो शिव कहो राम कहो एक ही परम सत्ता है उत्पत्ति का सामर्थ्य जिस सत्ता में तो ब्रह्मा जी का कहती पालनी शक्ति काम करती तो विष्णु और इधर उधर की सफाई करके सुंदर सुहावना शिव जी को त्रिनेत्र कहा जाता है ये तीसरा नेत्र विवेक का नेत्र है वैराग्य का नेत्र है, दूरदर्शन का नेत्र है भूत भविष्य को जानने वाला नेत्र है इसलिए त्रिपुंड करते हैं, फिर भी यहाँ तिलक लगाते तीनों गुणों से पार जाने वाला भाग्य बनाने वाले यहाँ तिलक करते हैं तो अपने जीवन में विवेक का विकास हो बच्चे और बच्चियों को खास सिखाना के यहाँ तिलक करके मथा टेक के दो मिनट पड़े रहें ताकि बच्चे और बच्ची की विवेक शक्ति जगेगी हल्की फुल्की बात में चिड़ेंगे नहीं और हल्के फुल्के में गिरेंगे नहीं और आपको भी चाहिए कि जैसे आज सुबह दीक्षा देने वालों को मैंने प्राणायाम करा दिया और विवेक शक्ति जगाने का तीसरा नेत्र जगाने का कला बता दी ऐसे आप लोग भी करेंगे तो इस संसार की इस शरीर की मौत हो जाए संसार का वियोग हो जाए उसके पहले आपका आत्मा परमात्मा से सहयोग करने का केवल इरादा अपना पक्का बना लो तो भगवान की मदद कदम कदम पे तुम्हारी सहायता करेगी बिल्कुल पक्की बात है